कवितावली लंका कांड राक्षसों की चिंता बड़े विकराल भाल बानर विशाल बड़े तुलसी बड़े पहाड़ लय पयोजितोपिह प्रबल प्रचंड बीर बंड बाहुदंड खंड मंडली को मंडली कालीक लोपी हैं लंकदाहु देखे नौ छाहन को कहे सब सचिप कार्य पावरोपी हैं बाकी है न ना तिपुरा रेहू मुजो लेको लंका का दाह देखकर किसी का उत्साह नहीं रहा पीछे सब मंत्रीगण ग्रहण प्रणपूर्वक पुकार पुकार कर कहने लगे महाभयानक भालू और बड़े विशाल कायानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर समुद्र को तोप पार देंगे वे अत्यंत प्रबल पराक्रमी और दुर्दंड वीरों के भूर्दंडो का खंडन कर और उनसे पृथ्वी को समलंकृत कर त्रिभुवन विजय रावण की मर्यादा का लोप कर देंगे शिव जी और विष्णु भगवान के बचाने पर भी कोई नहीं बचेगा यदि श्री रामचंद्र जी ने क्रोध किया तो उनसे युद्ध करने वाला भला कौन है त्रिजटा का आश्वासन तिरता कहति बार बारुलसी स्वीश्वरी सोम राघो बान एक ही समुद्र सातो शोषि सकुल संहार जात धान धार जम्बु काोगी जमात कालि काोषी है। हैं राज दयन्यवाजी हैं बजाई कैल भीषनि बदेंगे व्योम बाजने बिबुध प्रेम पोषी हैं कौन दशकंध कौन मेघनाद बापुर को कुंभकर्ण की तुझ राम रन रोश हैं त्रिटा राक्षसी तुलसीदास की स्वामी श्री जानकी जैसे बार बार करती हैं कि श्री रामचंद्र जी एक ही बार से सातों समुद्रों को सोख लेंगे वे राक्षस सेना का कुल सहित संहार कर गीदड़ों योगनियों और कालिकाओं के समूहों को तृप्त करेंगे वे डंके की चोट विभीषण को राज्य देकर उस पर अनुग्रह करेंगे उस समय आकाश में बाजे बजने लगेंगे और देवता लोग प्रेम से पुष्ट हो जाएंगे जब युद्ध क्षेत्र में श्री रघुनाथ जी कुपित होंगे तब भला रावण क्या चीज है बेचारा मेघनाथ भी किस गिनती में है और कीट तुल्य कुंभकर्ण भी क्या है पाये कुछ समाचार आर्य सुवन के पाये जुबान उतरे भान कुल के आये देख देख दूत दुवन के। बदन मलिन बलहीन दीन देख मालो मिटे घटे तमी चर तिमिर भुवन के लोकपति को शोक मुँह दे कपिकोक दंड दंड रहे हैं रघु आज तव भुवन के श्री जानकी जी विनय और प्रेम पूर्वक त्रिजा से कहती हैं कि क्या आज पुत्र के कोई समाचार मिले त्रिता बोली हाँ जी पाए हैं भानकुल केतु के श्री रामचंद्र समुद्र पर पुल बांधकर इस पार उतर आए घोर राक्षस रावण के दूध यह सब देख देख कर आए हैं उन लोगों के मुख मलिन हो गए हैं और वे बलहीन सफाधीन हो गए हैं मानो चौदहों भुवन का राक्षस रूपी अंधकार मिटना और घटना चाहता है इंद्रादि लोकपाल रूप चक्रवाकों की शोक निवृत्ति और वानर सेना रूप मूंदे हुए कमलों की प्रफुल्लता के लिए श्री राम रूप सूर्य के उदित होने में केवल दो ही दंड घड़ी काल रह गया है झूलना शुभ जुमारी जुखरु तिसरू दूसन बारी दलत जे हि दूसरो सरुण साथ्यो अहालि पर बाम बिद बाम तेहि राम सो सकत संग्राम तस्कंधु काठो समझ तुलसी सकप सक कर्म घर घर खैरु दिकलसुनि सकल पाथ हो दिपांधो ब्रहत गड़ बंक लंकेश नायक अछत नमक नहीं खात को भात राम थियो जिसने सुबाहु खर दूसरा और बाली के के मारने में बार संधान नहीं किया, उन्हीं श्री जी से विधि की वामता कारण को ले आकर रावण युद्ध सकता है तुलसीदास के स्वामी श्री रामचंद्र जी के और हनुमान जी के कार्यों का स्मरण करके घर घर रावण की बदनामी होती रहती है तथा समुद्र बांधने का समाचार सुनकर तब लोग व्याकुल हो गए हैं लंका जैसे विकट गढ़ में निवास करते और रावण जैसे दुर्दांत तो शासक के रहते हुए थी, लंका में कोई पकाया हुआ भात नहीं खाता क्योंकि उन्हें हर समय आग लगने का भय बना रहता है विश्व विजयी भिगुनायक से बिनु हाथ हाथ हजारी धा तुल मातुलसी कपिलंक न जारी। अजहूत भलो रघुनाथ मिले फिर पूछ है को गज कौन गजारी किर ति बड़ो कर तूत बड़ो जन भात बड़ो, बड़ो ही बजारी लंकापुरी में रहने वाले नर नारी कहते हैं हजार भुजाओं वाले सहस्त्रार्जुन को मारने वाले परस राम जैसे विश्वविजयी वीर भी इन रघुनाथ जी के सामने निहत्थे हो गए देखो इस पागल रावण ने अपने मामा माल्यवान की भी शिक्षा नहीं मानी तो तुलसीदास जी कहते हैं क्या हनुमान जी ने लंका को नहीं जलाया यदि यह श्री रघुनाथ जी से मेल कर ले तो अब भी अच्छा है नहीं तो फिर मालूम हो जाएगा कि कौन हाथी है और कौन सिंह इस रावण की कृति बड़ी है करनी बड़ी है और जनता में बात भी बड़ी है परंतु यह है बड़ा बाजारी बकवादी बाजारी का अर्थ दलाल या मिथ्यावादी भी हो सकता है समुद्रोत्तरण जब पाहन भे बन बाहन से उतरे बन राजे राम से से मिला सब सोहत सागर जो बल बारी बढ़े करी कोप करे रघुबीर को को राजुकूद चढ़ चतुर चमो चमोपल में दल कह राम चुहाड़ गढ़े जब से तु बाघते समय पत्थर नाव के समान हो गए तब बानर लोग समुद्र पार उतर आए और रामचंद्र जी की जय कहने लगे गोसाई जी कहते हैं वे सब हाथों में पर्वत और शिलाएं लिए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे द्वार आने पर समुद्र सुशोभित होता है वे बड़ा क्रोध करके श्री राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं खेल ही से कूदकर कर लंका घर पर चढ़ गए हैं मानो एक ही पल में युद्ध मैं चतुरंगी सेना को नष्ट कर दुष्ट राम के सुदृढ़ हड्डियों की मरम्मत कपिभाल धरे लिए ताल और तमाल तोरी तो पै तो सुर को समाज भरसा डगे दिग कुल कलमले डोले धरा धर धार धाम धरा धर धर, धर शाम तुलसी तमक चले राघो की शपथ करे को करे अटक कपी कटक अमर शाम बहुत से बड़े बड़े भयंकर बानर और भालू इस प्रकार दौड़े बानो अनेक वेश धारण किए काल ही क्रोधित हो दौड़ रहा हो कई शिला कोई पर्वत कोई शिला कोई पर्वत कोई शाल कोई ताड़ और कोई तमाल के वृक्ष तोड़ लाए और समुद्र को तोपने लगे यह देखकर देव समाज हर्षित हुआ दिशाओं के हाथी डोलने लगे कच्छप और बारा कल गए पहाड़ काटने लगे और शेष दब गए गोसाई जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी की दुहाई देकर सब वानर थमक कर चलते हैं भला ऐसा कौन है जो उस क्रोध भरे कपीकटक को रोक सके आन बुलाए ते कहन लागे पुलक शरीर से ना कर थमी महाबली बानर विशाल भालुकाल से कराल है कहाँ समाहेंगे कहा मही हस कंध रघुनाथ को प्रताप सुन तुलसी दुरावय मुख सुखत सहम राम के विरोधे बुरो विधि हरी भरहू को सब को भलो है राजा राम के रम ही शुक और सारंग वानर सेना देख कर लौट आए हैं उनके शरीर कपी कटक का ख्याल करते ही पुलकित हो गए बुलाकर पूछने पर वे कहने लगे महाबलवान वानर और विशाल भालुकाल के समान भयंकर हैं वे न जाने कहाँ रहते हैं और पृथ्वी में कहाँ समाएंगे हे रामचंद्र जी का प्रताप सुनकर रावण हंसा। गोसाई जी कहते हैं डर से उसका मुख सूख गया है किंतु वह उसे हंसकर छिपाता है कि से वैर करने से करने तो ब्रह्मा विष्णु और शिव का भी अहित होता है सबकी भलाई तो महाराज राम की कृपा में ही है अंगद जी का दूतत्व आयो आयो आयो सुई बान रू बी फयो सोरु चहु और लंका आये जुग के एक है है सोज एक धोज भई समाज गाज गाज जो कपिराज रघुराज की करी कान जात धान मानो गाजे गाज काढ़ सुखात बात जात की सूरत करी लवा जो लुकात तुलसी छपेटे बाज के लंका में युवराज अंगज जी के आने पर वहां ओर यही स्वर हो गया कि वही लंका जलाने वाला बानर फिर आ गया वही बानर फिर आ गया कोई असबाब निकालने लगे और कोई दौड़ने और कहने लगे कि भाई बड़ा बुरा हुआ न जाने अब क्या होगा। इस प्रकार वीर समाज में बड़ी चिंता हो गई जब कपिराज अंगद श्री रामचंद्र जी की दुखाई देकर गरजे, तो राक्षसों ने कान मूंद लिए मानो बिजली कड़की हो वे लोग हनुमान जी को स्मरण कर डर के मारे सूख गए और ऐसे छिपने लगे जैसे बाज के झपटने पर लवा पक्षी छिप जाता है तो...